वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं वासुदेव के भगवान श्री कृष्ण की लीला काम पान हम कर रहे हैं वेद की श्राह में हमने जाना कि धर्म और सांप्रदायिक सोच में भेद होता है सांप्रदायिक सोच केवल वाह्य जगत तक सीमित रहती है उसका अपना स्थान है उसका अपना महत्व है कि सामाजिक रूप से हम कैसे जिएं, व्यवहारिक रूप से हमारा क्या व्यवहार लोकाचार होना चाहिए कैसे रहना चाहिए लेकिन बाह्य जगत को धर्म ने निमित्त जगत कहा इसे संप्रदाय बहुधा स्पष्ट नहीं करते इसलिए कि उनकी मान्यताओं के ईश्वर अन्यत्र अन्यत्रोकों में रहते हैं उनको ये कल्पना भी बहुत बुरी लगती है कि फलाना आदमी भगवान क्यों बन रहा है उसमें भी उनको ईर्षा द्वेश हो जाता है जबकि धर्म ने बाह्य जगत को केवल नाट्यशाला निमित जगत कहा है कहा ये यदि सत्य जगत होता तो तुम अपनी उंगलियां हाथ बच्चे खुद ना बना रहे होते परमेश्वर क्यों बना था सांसें और धड़कने भी तुम अन्न से रक्त के कण भी स्वयं में बना रहे होते नहीं ये निमित्त जगत है इसलिए परमेश्वर ने ये सब ज्ञान आपको नहीं दिया ये वो स्वयं कर रहा है क्यों क्योंकि वो हमको अभी निमित्त जगत में पढ़ाना चाहता है जैसे छोटे बच्चे को अध्यापक पढ़ाता है अक्षरों से है ना ए फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट हाँ कबूतर से का खरगोश से खा हा गाय से गा का खा खगा पढ़ाता है तो ये निमित जगत है ये निमित पाठशाला है जो वाह जगत है लेकिन इससे हट के एक स्व जगत है जो तेरा अंतर जगत है ये नित्य जगत है ये बदलता रहेगा अंतर जगत कभी नहीं बदलेगा वो वैसे ही रहता है वहां मेरा मन ही दशरथ है जो जब दसों इंद्रिया निग्रहित हो जाती हैं हम नियंत्रित कर लेते हैं तो मन ही दशरथ होता है मनोवृत्तियां होती हैं कौशल्या सुमित्रा और केकई। हमने विस्तार से जाना इसे पूर्व के प्रवचन में भी हम इसे बहुत विस्तार से देते रहे घटगटवासी आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है और यह आत्मा जो अजर अमर अविनाशी नित्य सनातन है इसका अनुसरण करना ही धर्म है इसलिए यह सनातन है आत्मा नित्य है तो सनातन धर्म है सांप्रदायिक सोचने में इस स्थान को कोई महत्व तो नहीं दिया गया जो अकेला महत्वपूर्ण है और वो तेरा अंतर जगत है जहां योग स्थित मन लक्ष्मण है भक्ति में रत भाव भरत है और संपूर्ण विषांतताओं को नष्ट कर सत्यनिष्ठ होकर जीने की मनोवृत्ति रिपुसूदन शत्रु बने मेरे सारे पात्र मुझमें व्याप्त हैं और मैं खाली बाहर कथाएं करके भाग जाता हूं ये इति नहीं है ना आरंभ ही है जब तक भीतर नहीं आऊंगा मेरी शुरुआत भी तो नहीं होगी तो इस प्रकार सांप्रदायिकता और धर्म का भेद हमने अब पांचवें ऋषि में है पिछले सभी ऋषियों में हमने विस्तार से जाना कि वो यज्ञ जिसको वेद गाते हैं वो यज्ञ जो उत्पत्ति का मूल है वो हम सबके भीतर प्रज्वलित है आत्मा बड़ा आत्मकुंड ही यज्ञ कुंड है आत्मा ही यज्ञ का आचारे है और मेरा प्राण वायु ही उपाचारे उपाचार्य सामिग्री है और नवदुर्गाए ही ब्रह्म अग्नियां ही नव यज्ञ की अग्नियां हैं और जीव रूप में ही अपने इस यज्ञ में यजमान हूं इसका विस्तार हमने श्रीमद् भगवद गीता में देखा सभी सदग्रंथों में देखा महाभारत में सब जगह हमको एक संवेद स्वर से उस यज्ञ की चर्चा देखने में आई है क्योंकि बाहर का यज्ञ तो पढ़ाने के लिए यह निमित्त यज्ञ है और यह केवल निमित्त जगत तक है लेकिन गुलामी के अंधे अंधेरों में अंतरालों में तपस्वी ऋषि मारे गए गुरुकुल विश्वविद्यालय सब जलाकर राख कर दिए गए तो उसके बाद उनकी देखा नकल में जो भी संप्रदाय यहां भी सनातन धर्म के नाम पर भी शुरू हुए उन्होंने नाम तो लिया सनातन धर्म का लेकिन बाकी उनमें जो कुछ भी आया वो विदेशों की जूठा नहीं थी सोच उनकी वहीं खड़ी हो गई और इस तरह हमारी अवस्था ये हो गई कि ना घर के ना घाट के आए रिचा खोल ले आज की ऋचा में ऋचा है ये हमारे ऋषि हैं घोर कर्ण अर्थात जो इतना निर्मल करता है कि कहीं पर भी जरा सा भी मल छोड़ता नहीं है कर्ण माने अतिशय निर्मल करने वाला घौर माने पूरी गंभीरता से मेरे भीतर बाहर से सब असत्य और अज्ञान को निकालने वाला यदि हम इसको ध्यान से सुने और उसके बाद इसको जीवन में आत्मसात करें व्यवहार में उतार लें तो बेशक हमारे सारे पापों का प्रायश्चित ये ऋषि करने वाले हैं। पर इसे समझना और जानना होता है इसे आत्मस्त करना होता है और इसे अपने स्वभाव को मैं इसको ढाल लेना होता है तो क्या कह रहे हैं? तम घेमित था नाम जमासते होत्र मनुषा सींधते आज के लिए चाहे है त्वम आप ही आत्मा ही यज्ञ ही ईश्वर और यहां तम से त्वम से अपने को भी संबोधित कर रहा हूं कि अरे जाग नरे तू दोनों अर्थों में लेते हैं क्योंकि इसीलिए व्याकरण हटाया जाता है इसमें कि सूत्रात्मक अर्थात अ लैंग्वेज ऑफ फार्मुलेशन इसमें सूत्रात्मक भाषा होती है सूत्रों से अर्थों को निकालना तो कहा तम घेमित था चलो चल न रे तू अपने को संबोधित कर रहा हूं घेमित था आज खुल मिल जा अपने को मिटा दे उसी में स्थित हो जा जा गुथ जामें नाम स्वेना क्या आज उसी का नाम ले ले उसी का नाम धारण कर ले उससे हट के नाम कहा रूप कहा नाम अश्विन क्या आज मिटा के अपने आप को भूल मिल के उसमें चल गुरु आज उसी के नाम को नाम बना ले कहने लगे वो भगवान बनता है देखा दिमाग खराब हो गया उसका और वेद कह रहा है तेरा उद्धार वही बने बिना होगा कैसे पंचा एक संप्रदाय है उनका ईश्वर परमेश्वर जो भी है वो आसमानों दूर रहता है तो उन्हीं में एक संप्रदाय जो है उनके मसीहा को यार मानता है दोस्त मानता है तो वो सब गालियां बकते हैं बाकी लोग कि देखो इन्हें शर्म नहीं आती और यहां क्या कह रहा है तम घे भी था घुल जा ना रही तू आज जाने कौन सी सांस रहे ना रहे वो भी है यज्ञ भी प्रज्वलित है यजमान भी तू है अग्निया प्रज्जवलित हैं ब्रह्म ज्वालाय अंतर में सामिग्री भी है आचार्य और उपाचार्य प्राण भी हैं ठहरे हुए आत्मा के साथ तेरे तुरे जीव बन यजमान था आज उससे खुल मिल जा मिटा दे अपने आप गुथ जा उसमें नमस्व आज उसी के नाम को ही अपना नाम बना लेक चौपाई आती है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल अरे प्यार करता है उसे कहता है कि मैं भक्त हूं उसका तो मुझे बता दो तो उससे हट के क्यों दिख रहा है तो वही दिखने लग ना मुझे अब वही हो जा। वो कहते हैं कि भगवान अरे तू भगवान कब से हो गया वेद कहता है कि तू भगवान का बनाया है तेरा उद्धार इसी में है कि अब तू भगवान हो जा वही अच्छाइया ला वही रूप ला वही नाम ला हर छूट पाप असत्य और अज्ञान को आज भाषात कर दी वेद में बनो भगवान वे तुम्हारी आरती उतारेंगे यह ना कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बनने की यह संप्रदाय कहेंगे, क्योंकि उनके पास स्पर्धा ईर्षा द्वेष लोभ मोह कपट यही सब है भक्ति एक स्वांग है, जैसी आराम जय जय राम बस तो कहा तंग घीमित था जब सब कुछ मौजूद है प्रज्वलित है आत्मज्वालाओं में जलता हुआ यज्ञ कुंड ब्रह्म ज्वालाओं का अग्नियों का मैं ही यजमान हूं और हर जूठे अन्न को बदलता वो रक्त में मेरे वक्त है घुल जा उसमें आज नाम भी उसी का ले ले बाकी सारे नाम गोत्र खो जाने दे एको ब्रह्म द्वितीय आप फिर से कहो एको न ब्रह्म बाकी सब आस्ती हाँ ये मेरी जाती ये मेरा गोत्र ये मैं फलाना तीर मार खान हाँ बोलो बोलो, बोलो। कहा नाम उप उसमें डूब जा व्याप्त हो जा आसते श, शब्द है ना स्वराज मास तो मां हलंत हो जाएगा और संधि लग जाएगी स्वराजम आसते स्व माने आत्मा राजमाने ज्योति आसते माने आकर स्थित हो जा टिक जा ठहर जा यहीं फिर मत निकलना बाहर भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य की भी मां है माला फेरन भक्ति नहीं होती और इतनी सस्ती भी भक्ति नहीं होती कि भक्त हैं अभी और अभी गाली पक रहे हैं दूसरों का माल ठग रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं वो जीवन पर्यंत कभी भक्त नहीं होते भक्ति की माता है आदि माता है भक्ति नहीं सस्ती है भक्ति को पाने के लिए पूर्ण समर्पण इस ऋचा का चाहिए कहते हो भक्ति कर रहे हैं ना तो कहा तन घीमित था नाम उप स्वराजम आसते संधिया सब अलग अलग हो गई आ तू गोल मिल जा आज अपने ही आत्मयज्ञ में, में उसी में स्थित हो जा कि निमित जगत है बाहर तो स्वजगत तो नहीं है निमित जगत है तो ड्यूटी करूंगा नारायण कहूंगे नाम उसी का रहेगा गोत्र उसी का रहेगा और बाहर तो नाट्यशाला है नाटक के हर धर्म को की औपचारिकता को हम प्रभु के दूत बनकर बनाएंगे हम विषयों में नहीं जाएंगे कपट में नहीं जाएंगे मेरे तेरे छल में नहीं जाएंगे उप और डूबे रहेंगे व्याप्त रहेंगे स्व आत्मा राज माने ज्योति आत्म ज्योतियों में ही सदा आकर टिके रहेंगे स्व जगत जियेंगे धर्म पूर्वक और निमित जगत के निमित धर्म निमित होकर निभा देंगे वाहि पिता है तो निमित है पुत्र है तो निमित है पति पत्नी है तो निमित है क्योंकि ये तो मंच है का नाटक है और नाटक में कोई लड़का पैदा नहीं होता हम भी कहां करते हैं बनाता वही है तो जब सब कुछ निमित है तो मैं आसक्त क्यों हूं पूछो अपने से जब वाहि जगत निमित जगत है तो मैं आसक्त क्यों हूं क्यों कर हो गया मैं और उन आसक्तियों के वशीभूत मैं सारे पाप पापकर्म क्यों कर रहा हूं कहा भक्ति मेरे पास कि प्रभु जैसे रखोगे जिया जाएगा नारायण ना आपकी मौज बन के जिएंगे, जैसे रखोगे वैसे रहे और जब कह दिया हम आपके तो गोविंद हम आपके आपसे हट के अब किसी से इच्छा भी नहीं करेंगे क्योंकि जब आपसे हट के दूसरों से इच्छा करेंगे तो ना रहे आपका अपमान तो ही तो करेंगे कि प्रभु आपसे तृप्त नहीं है इसलिए एक्स वाई जेड से मांगते हैं ना आप सब में बैठे हो आप जानो जो धर्म की राह नौछावर में जो समाज करे करे अन्यथा हम तो निष्काम सेवक है आखिरी सांस तक सेवा करते रहेंगे हमें ना आज की चिंता है न कल का गम है नारायण हम तो निमित्त हैं। आप जानो प्रभु धर्म में हमारी सेवा में खोट ना आए हमारे कर्तव्यों में कोई भूल ना हो हमारे स्वभाव पर कोई पाप का मैल ना आए बस प्रभु इतने चैतन्य रहेंगे और सचराचर आपका है स्थान आपका है बन के आपके सेवक प्रभु निमित्त सेवा करेंगे स्थान पर भी रहेंगे तो स्थान की पवित्रता को बनाए रहेंगे आप ही के निमित्त होकर हम अपने धर्म करेंगे ऐसे भी तो जी सकते थे हम हर कोई हम में ये तो हमने आपसे कहा नहीं था कि घर छोड़ दो या परिवार छोड़ के भाग जाओ हमने तो कहा था घर को मंदिर बना लो सुखी हो जाओगे गोविंद हरी गोविंद हरी हरिओ नारायण हरी गोविंद हरी हरिओ नारायण हरी तो कब कहा था हमने आपसे कि आप घर छोड़ दो ना ऐसा तो किसी से नहीं कहा ये कहा कि घर में जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है कि खाली निमित्त हो ईमानदारी से निमित हो जाओ बहुत सारे पापों से अपराधों से चिंता से क्रोध से कपट से बच जाओगे और तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा इतना सा बदलाव चाह था आपसे पर आपने कहा स्वामी जी कपट नहीं तो गृहस्थी कैसी झूठ नहीं तो मजा क्या आएगा और जाल और फरेब ना किया दिखावा ना किया तो फिर हमें कोई पूछेगा क्यों इस सड़ी हुई सोच नहीं आपकी जिंदगी में भले मट्टी बहुत सारी इकट्ठी कर दी हो भक्ति तो खा गई स्वांगी भक्ति रह गई भक्ति का नहीं तो हमेशा हर दिन हर सुबह हर दोपहर हर शाम तुम्हारे जीवन में भक्ति ने दम तोड़ा है और भक्ति को मारने वाला कोई बाहर वाला नहीं हम खुद थे हम सब ने अपनी अपनी भक्ति रोज मारी है और एक दम्ब और जगा लिया है झूठ का फरेब का के बड़े भक्त हैं भक्ति का रूप तब होता जब हम निमित जगत को निमित मानकर अपने कर्तव्यों को प्रभु के निमित्त बन करके पूरे धर्म पूर्वक ईमानदारी से करते और साहस से करते कि हम भूख से नहीं डरते हम मौत से नहीं डरते हम कायर नहीं है नारायण आप ही तो सांस धड़कन हो फिर मुझे डरना कैसा आगे भी आपके तो मैं पाप क्यों करूं तो वही आज कह रहा है इस ऋचा में आज की दिशा में कि तम घीमित था अरे चल ना आज बड़ा तू चल अपने को कह रहा चलता क्यों नहीं तू घीमित था घुल मिल कर उसमें उस ईश्वर में आत्म यज्ञ में स्थित हो जा नाम और उसके नाम के बाद कोई नाम भी ना रख अपना कोई पहचान भी ना कर अपनी ओ डूबकर व्याप्त होकर उसमें स्वराजम आसते स्व आत्मा राज ज्योति आत्म ज्योतियों में आकर आसते आकर स्थित हो जा उन्हीं का ज्योतियों का पान कर ज्योति ज्योति हो आगे क्या कह रहे हैं होत्रा भेरा गिम होत्र तो समझते हो ना हवन यज्ञ आहूतियां तरह भी उस आत्मयज्ञ की सन्मुख हो अग्निम उसकी ज्वालाओं के सामने आ मनुष्यलज मनु से उत्पन्न होने के कारण आप सब क्या कहलाते हैं मनुज जामा ने जाए हुए उत्पन्न किए हुए हाँ बोलो समझ में था शब्दों को समझते चलो तो वेद बड़े मधुर हो जाएंगे ये मत कहो यदि भक्ति कहीं है पवित्र भक्ति कहीं है तो यहां क्योंकि इस यहां नहाय बिना रास लीलाओं का अमृत भी नहीं मिलेगा हा यदि पवित्र भक्ति कहीं है तो उसका ध्यान करो वो वेद में ही है तो कहा होत्रिम कि उस ज्योतियों में होत्र स्नान कर नहा उसी के सम्मुख रहे उसी की ज्योतियों में नहाता रहे मनुषा मनु कहते हैं काल को समय को क्योंकि तो वक्त ही की संतान है वक्त से आते हैं और वक्त से खो जाते हैं तो मनुजा मनु कहते हैं काल को समय को और मनु की पत्नी है शत्रुपा, जानते है वो कौन है अच्छा एक बात बताओ अगर एक आदमी का एक रूप हो तो लोग कहते हैं अच्छा है दो रूप हो तो कहते हैं दो गौरूपिया है अरे फरे भी है और एक स्त्री के दो रूप हो तो आप उसको बहुत बदे नाम से भी बुला लेते हैं छिनार विनार कहते हैं सब कुछ कहते हैं और जिसके शतरूप हो शत माने सौ तो ये मन ये धर्म पत्नी का नाम है तो उसे क्या कहोगे हा मनु कौन है काल और समय है और शतरूपा कौन है शत शत रूप धारण करती सद्य सदवा ये प्रकृति है ये वनस्पतियां है और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के अन्न से रस से इन वनस्पतियों के शत्रुपा के ही तो तुम सब बनते हो तो इसलिए मनु और शत्रुपा के जाए हो तो मनुष्य हो बोलो समझ में आया तो नहीं तो कहीं पता चला शब्दों के पीछे लाठी लेके दौड़ गए ना तो कहा हो त्र भी अग्नि मनुष्य कि जिन ज्योतियों के यज्ञ और अग्नियों में पवित्र होकर तुमने ये मानव का रूप पाया है सम इंध्यते शब्द है शे तो हो जाएगा सम महलंत होगा धन इंध्य तो सम इंध्यते तो उसी प्रकार जैसे मट्टी से अन्न में यज्ञ होकर आए हो जैसे अन से यज्ञ होकर यथा देहों में यज्ञ होकर यथा संतति का रूप आयो उसी के समान आज फिर यज्ञ होकर ज्योति बन जाओ तिथिर वास तुमने तो बाहर बाहरी करा है स्वामी जी हमने कहा हां भाई बहुत तो करा है देख लेना एक मकान और बढ़ जाएगा क्योंकि नैमितिक यज्ञ नैमितिक फल देंगे अनंत की रा नहीं एक बिल्डिंग और बन जाएगी और पूजा करते हो व्रत रखते हो अच्छा ठीक है थोड़ा और फल ले लो भाई लेकिन वो निमित जगत कहा मिलेगा स्व जगत की राह में आत्मा की राह में नहीं पाओगे कुछ तो कैसे पाओगे वो इस ऋचा में बता रहा कि सम इंदते जैसे बाहर यज्ञों के द्वारा जो तुम हवन पूजन करते हो उसी के समान अपने अंतर में आकर जलो और यज्ञ करो सम इंदते तिथिर अपने को तपा डालो इन ज्योतियों में जला डालो अपने आप को और इन्हीं में बस जाओ अतिधा इनकी जो अमर त्रिधाएं हैं त्रिधाराएं हैं धारण सृजन और संघार की आज इस यज्ञ में आओ फिर से इन धाराओं को प्राप्त हो अनंत की राह पाओ देवता कहा आवागमन से मुक्त हो और फिर इसी को श्रीमद भगवद गीता में भगवान ने कहा शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वत खे अर्जुन इस जगत की दो गतियां हैं एक शुक्ल एक कृष्ण है एक, एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पित्र है जो विषयांत जगत को ही सत्य जगत मानते हैं और फिर बाहर ही इस शरीर के पितर अर्थात उन पेड़ों वनस्पतियों की चिता पर भस्म होकर आवागमन को भटकने चले जाते हैं दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है जिसे सारे वेद संवेद गाते हैं एक नहीं सारे ऋषि अभी तक जितने गाए गए हैं जितने ऋषियों ने यज्ञ गाया है हम सबके भीतर वाला गया कि बाहर के यज्ञ में असत्य ज्ञान को जला दे तृप्ति इच्छाओं को भस्म कर आहूतियों के साथ बाहर से अतिशय निर्मल विरक्त और विनम्र हो जा फिर भीतर इस यज्ञ में आ यहां ज्योतियों का स्नान कर और अनंत की राह राय हो उसी की ज्योतियों में उसी की चमक में घुल मिलकर ज्योति ज्योति बनकर एक नए रूप में इसमें बसकर अति श्रीधा एक नई अति अति माने सीमा से बाहर जो उत्पत्ति है आवागमन से परे जो जीवन है उसको धारण कर आ जा मत भूल कि वक्त तो छूट जाएगा जो अब का चूका है वो सदा के लिए चूक जाएगा और रास्ता सरल है क्योंकि धर्म ने बहुत सुंदर मार दिया हमें कि पहले हम बाल कन्हैया के क्योंकि बालक का रूप अतिशय निर्मल होता है संसार होता ही नहीं उसमें भोला होता है और भगवान को भोले लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत चंट लोग होते हैं वो शैतान को बड़े भले लगते हैं तो बाल की बाल छवि लो अपने आप को उसमें नछावर कर दो मंदिर में बाल कन्हैया की श्रीराम की बाल मूर्ति में आकर के समा जाओ मां भगवती का रूप लेना तो उस कुमारी कन्या का लो वैष्णवी कोई रूप ले लो जिसमें विषया शक्ति नहीं है जिसमें संसार और इंद्रियों के भाव नहीं है वो रूप सबसे मधुर रूप होता है सबसे प्रिय होता है और उस बाल छवि में अपने आप को मनसा वाचा बाचा अपना सर्वस्व उसको अर्पित करो और फिर आकर सत्संग करो और जब सत्संग में हर गीत हर सत्संग यही कहेगा कि वो घटघट वासी है वो घट में वास करता है मेरे भीतर है सब में बैठा है तो मूर्ति समेत तुम्हारा ध्यान कहाँ गया अब वो कौन है वो तो कन्हैया जी है ना कहा बैठे ईतर तो, तो कहा प्रभु की मूरत कैसी कहा भक्त की भावना जैसी जैसा भाव प्रभु तो वही रूप में तुम्हारा अंतरात्मा वही रूप लेता है क्योंकि हर रूप उसी का बनाया है उसे कोई रूप लेने में कोई असुविधा नहीं है जो जीव को भाए आत्मा वही रूप धराए चाहे जिसकी पूजा करो पूजा आत्मा की ही होती है अंतरात्मा आत्मा की होती है अब तुम उसके पास आ गए जुड़ गए और जब तुम जुड़ गए तो ये ऋचा है वेद की तंगे में था। आ भीतर ही गया है तो आकर घुल मिल जा नाम आज नाम भी वही ले रूप भी वही ले सब कुछ वही धारण कर अब तो आ, सामने हो गया है उसके साक्षात को तो मिटा दे अपने को क्योंकि एक ही को रहना है प्रेम गली अति छाकरी जा में दो न समाए जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं ना ही प्रेम गली जामे गली न समाय तो, तो था। आ आज अपने आप को घुल मिल जा गूंथ डाल अपने आप को आत्मज्योतियों में यज्ञ में उपव्याप्त हो जा नामाश्विन नाम भी वही रूप भी वही सोच भी वही विचार भी वही कि प्रभु आपसे हट कर कुछ भी नहीं चाहिए नारायण आपका निमित्त हूं तो फिर पूर्ण रूपेण निमित बनूं तो हर चीज मेरी आप ही हो जाओ मेरा रूप आप हो मेरा गुण आप हो मेरे विचार आप हो मेरे निर्मल भाव आप हो और आप ही की तरह अतिशय पवित्र और निर्मल रहूं गोविंद जब निमित हूं आपका तो नारायण आप ही का निमित्त रहूं फिर और किसी का रूप मेरे रूप पर ना आए गोविंद कही तुम्हारी छवि प्रभु धूमिल ना हो जाए स्वराजम आसते, आत्म स्वामने आत्म ज्योतियों में नित्य स्नान कर उसी में स्थित हो जा वही घर है तेरा अरे जीव क्योंकि आत्मा के हटते ही इस शरीर से भी तुझे बेगाना होना पड़ता है बेघर हो जाता है और भौतिकताएं तो पहले ही पीछे छूट चुकी होती है होत्रिम मनुष्य कि जिस यज्ञ के द्वारा तू मनुष्य बना है वह यज्ञ जो तुझे भस्मी से अन्न अन्न से दुर्लभ तन में लाया है और वही यज्ञ जो तुझे जीवन का प्रत्येक क्षण सांस दे रहा है तेरे जूठे भोजन को अभी भी यज्ञ करके ज्योतियों में ढाल रहा है सम इंध्य सम इंद इसी के समान आज अपने आप को भी अर्पित कर ज्योति बन एक बार फिर इसी यज्ञ में समा इसी इसी में तप, इसी में तप जला दे इसी में बस जा अधीस्त्रिधा, अधीस्त्रिधा। और सारी मर्यादाओं सीमाओं के उस पार आवागमन की एक अति मनोहर ज्योतिर्मरूप देवत्व का पा आवागमन से मुक्त हो जा भक्ति आधी नहीं होती भक्ति इतनी है और बाकी इतनी विषया शक्ति ऐसा नहीं होता भक्त तो सिर्फ भक्त होता है मात्र भक्त होता है यदि उसमें कुछ भी महल बाकी है तो वो भक्ति का अभ्यास कर रहा है भक्ति पाया नहीं है अभी बहुत दूर है आए ब्रह्मसूत्र भी खोल खोलें उत्क्रमिष्य एवं भावादित्य औ डू लोमे ब्रह्मसूत्र है पहले इसका अर्थ कर दें, उत्क्रम, उतव उत्थान इन्हीं से जुड़ा हुआ शब्द है उत्तक्रम उठते हुए ऊपर के क्रम में देखो उत्माने संशय है लेकिन संस्कृत भाषा संस्कारों की भाषा है इसे कभी मत भूलना संस्कृत है संस्कारों से संस्कृत है जो सारे प्रकृति के सचराकर के नियमन के संस्कारों के स... बनी है उस भाषा का नाम क्या है हा ये हिंदी अंग्रेजी रूसी फारसी तुरानी नहीं है यह क्या है भाषा का नाम क्या है संस्कृत है कि जो संपूर्ण संस्कारों से उपाकृत है उस भाषा का नाम तो संस्कार दोनों तरफ चलते हैं तो उसी प्रकार पहले भी बताया था निर्जर माने झरना जो बराबर झरता रहे निर्झर और निर्जन है कोई आदमी ही ना हो कोई जन ही ना होना तो ये दोनों अर्थों में चलती है उत्माने संशय है लेकिन उतक्रम है ना उत्थान और उतानक एक ऋषि का नाम है उत्माने संशय जिसके अंक में बसा हुआ है उतंक है जो हमेशा संधि में गिरा रहता है वो सब क्या है ऋषि कौन है वो ऋषि माने साधना साधक होता है हाँ तो वो वो कौन है उसका नाम क्या है उतंग और आप सबका हम सबका नाम क्या है उतंग तो कहा उतक्रम हां तो इसलिए अच्छे से भाषा को भी समझते चलेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आई बहुत मधुर लगेंगे वेद ये वो रस है जिसके आगे सारे रस ठीके हैं तो कहा उत्क्रमिष्यत ऊपर उठने की के क्रम से है ना ईष्यत प्रेरित यानी हम इस क्रम में भी देखें तो आत्मा ही ब्रह्म ही हमारा उत्पत्ति जाता है ब्रह्म सूत्र अभी उसी अध्याय में चल रहा है एवं भावाति भावात ओडुलोमी और भाव से भी ब्रह्म को ही ईश्वर माना गया है इसी बात को ओडुलोमी ऋषि ने भी कहा है और वैसे ओडुलोमी का अर्थ होता है जो बुरी तरह से बालों से घिरा रहे जैसे रीछ भालू ओडुलोमी है ना बाली बाल है उसकी यानी जिसके ऊपर इतने बाल हो कि बालों का गुच्छा सा दिखाई पड़े तो हमारे एक लोमस ऋषि थे उनके शरीर में पूरे पे इतने बाल थे कि वो बालों से ही ढके रहते थे और लोमस ऋषि को वरदान था कि एक कल्प में एक कल्प समझते हो तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष में उनका एक लोम टूटेगा एक बाल टूट के उनके बदन से अलग हो जाएगा ओडू लोमी थे और उन्हें वरदान था कि एक बाल तैतालीस लाख 20 हजार वर्ष में टूटेगा और उनके शरीर पर जितने बाल हैं ये उनकी आयु है तो वो बेचारे सोचते थे इतनी थोड़ी तो उम्र है अब मकान दुकान कहां से बना लू तो वो अपना पेड़ों के नीचे ही रहा करते की उम्र कितनी है कितनी उम्र है आपकी हाँ। वो आती है कि हनुमान जी को थोड़ा सा ये हुआ कि सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरी संसा कर रहे हैं है हाँ, न उनको क्या होगा वो तो साक्षात भोलेनाथ और महाविष्णु का युगल अवतार हैं हनुमान जी लेकिन एक क्षेपक में कथाओं में आता है उदाहरणों के लिए समझाने के लिए बात हाँ उनकी महिमा को कौन पहुंच सकता वो तो एक अलग बात है तो उन्होंने कहा उनको ये लगा कि मैंने भगवान राम की सेवा करी है राम भगवान भी कहते हैं कि हनुमान ना होते तो हम रावण को नहीं जीत सकते थे तो अगविंद को लगा कि इन्हें थोड़ा सा भाव आ गया है हनुमान जी को तो इनको फिर से निर्मल कर देना चाहिए तो उनका हनुमान तुम्हें याद है कि जब रावण जानकी जी को ले जा रहा था तो उन्होंने गहने फेंके थे बोले हाँ तो बोले एक अंगूठी उसमें ओडू लोमी लोमस ऋषि उठा के ले गए तो तुम जाकर के ले आओ उनसे बोले जी वो रहते कहाँ है बोले हनुमान वो वो कहते हैं कि जब इतनी ही उम्र है तो अलग से घर क्या बनाऊं ब्रह्म में ही रहूंगा तो जहां जगह पाते हैं वही बैठ जाते हैं वो ब्रह्म से अलग नहीं हटते तो ढूंढ लो कहा है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़े विशाल बरगद और पीपल के बीच में बैठे दिख हनुमान जी को जब सारी पृथ्वी पर उन्हें ढूंढने लगे तो उन्होंने प्रणाम किया कहा कहो हनुमंत कैसे हो तो कहा कि भगवान के, ने मुझे भेजा है रामचंद्र जी ने कि जब जानकी जी ने अपने गहने फेंके थे तो एक अंगूठी आप उठा ले आए थे तो बोले वो तो जितनी बार रामलीला होती है मैं एक अंगूठी उठा लाता हूं हनुमान हर चतुर्युगी में हर त्रेता में मैं एक अंगूठी उठा लेता तो तुम कौन सी बात कर रहे हो तो मुझे क्या पता वहां देखो हड़िया में रखी जो उनसे अंगूठी चाव उठाई ले जाओ जो तुम्हें अपनी लगे ले जाओ तो हनुमान जी सोचने लगे कि एक युद्ध तो मैं जिताया और बाकी इतने तो वो तुरंत तो निर्मल हो गए हम बड़ी जल्दी भाव खा जाते हैं काश हम इन क्षेपक कथाओं से अपनी विनम्रता को अमरता दे पाए क्योंकि जैसे ही आप बैठे दम्ब में आए आपको यह हवा लगी क्या आपके द्वारा यह हुआ है आपका सारा पुण्य तप यश उसी वक्त मर गया है तत्ण उसकी हत्या हो गई है कोई पुण्य अब आपका बाकी नहीं इसीलिए तो ये कथाएं ये खेपक बनाए जाते हैं और अपना मन नहीं धोना दूसरों को ही रास्ता बताते रहना तुम्हारे लिए तुम कम थे जो दूसरों को राह दिखाती अभी मुझे याद आता है घने वन थे जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा शहर में हजरतगंज में कहा बिल्कुल नहीं फिर घोमती के तट पे कहा यहां भी नहीं तो फिर वो हमको इस जंगल में ले आए कुकड़ा में बोले ये तो चलेगा हमने कहा फिर इसको रिजर्व कर दो तो नब्बे मीटर का जंगल रिजर्व किया और दीमा कितने पेड़ नहीं खाता जितने जंगल आदमी खा जाता है आधे से ज़्यादा मेरा जंगल भी खा गए उसी में आप लोगों ने इंदिरा नगर बसाया गोमती नगर बसा लिया ये सब जंगल की जमीन थी ये था कि ये जीप रहेंगे और उसके बाद हरे भरे खेत थे वो भी कॉलोनियाँ बन गए और अभी कोई साहब बता रहे थे मेरे को थोड़ी देर पहले कि उन्होंने अध्यादेश आ गया है कि अब खेती की जमीनों को कभी भी मकानों में नहीं बदला जाएगा हमने कहा हा बहुत बढ़िया आदेश आया है बहुत सही टाइम से आया है कि जब सारे गांव में औरतें हो गई विधवा ह हाँ, सभी के स्वाग उजड़ गए तब राजा का आदेश आया कि अब किसी को विधवा नहीं होने दिया जाएगा अरे वहां तो सबे है ही जंगल ही गायब हो गए अब आदेश लाए तो ये आज की संस्कृति भी बड़ी विचित्र है आज की कथा अतीत के युगों का बहुत बड़ा भेद है भगवान श्री कृष्ण की कथा में और राम की कथा में जब चिता जब राना जानकी जी को लिवा के लाए लक्ष्मण और विभीषण तो अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी और उसका एक ही कारण था कि राघवेंद्र आप जानते हो मैं पवित्र लेकिन अयोध्यावासी तो नहीं जानते तो क्या उनकी रघुकुल का कलंक बनके तो जानकी नहीं लौट सकती उनके संदेहों का क्या होगा राघवेन्द्र ने बहुत समझाया वो नहीं मानी और अग्नि में प्रवेश करी तो अग्निदेव प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा जानकी निष्पाक जानकी तू तो कभी जलाई नहीं जाएगी नित्य पवित्र है और मेरी अग्नियां तेरा स्पर्श भी नहीं करेंगी फिर भी जानकी ने कहा कि राघवेन्द्र मैं आप भी साहस नहीं कर पा रही हूं आप एक संकल्प लो मेरे सामने तो मैं चल सकती हूं कि यदि मेरा नाम लेकर लोगों ने रघुकुल पर कीचड़ उछाला तो प्रभु आप तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे क्योंकि तो उधार की सांसें भेग के क्षण लेकर स्वाभिमानिनी जानकी न जी पाएगी आपको संकल्प लेना होगा आप मोह नहीं करेंगे जो मूल कथा है तो राघवेन्द्र ने कहा था जानकी मैं एक नहीं दो संकल्प लूंगा जो तूने कहा ये भी और उसके साथ यदि समाज ने मेरी मर्यादा को नहीं माना तो राम अवध का परित्याग कर सरयू में प्रवेश करेंगे सदा सदा के लिए सरयू अयोध्या को छोड़ देंगे और फिर हमने राम कथा में पढ़ा था कि जब समाज ने नहीं, नहीं मानी थी बात एक दोबन की बात नहीं शास्त्रियों ने भी अपने बहुसी गैस निकाली थी तो जानकी पुनर्वनवास को चली गई थी और श्री राम अयोध्या का परित्याग कर सरयू समा गए थे कि जिस देश का विश्वास और सत्ता मुझ में वास करती है वहां जन जन के संदेहों का निवारण करना भी तो मेरा धर्म है क्योंकि वो प्रजातंत्र था डेमोक्रेसी कृष्ण की कथा में भी हमने पढ़ा कि जब सत्यजीत ने लाछन लगाया कृष्ण परतू उन्होंने मुकुट उतार दिया कहा दाऊ जब तक मैं इसको धो न लू मैं दोबारा मुकुट धारण नहीं कर सकता एक वो प्रजातंत्र जो आपके पूर्वजों ने दिखा युगों ने दिखा और एक ये भी प्रजातंत्र है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक होता है सिंबल है और उसका दूत होता है गवर्नर और उस गवर्नर की नवासी को गुंडे उठा ले गए और एक बड़े मकान में ले जाकर के बहुत बड़े बिल्डिंग में उसको कैद कर लिया और गवर्नर साहब हाथ हाथ धले बैठे हैं लोगों ने पूछा कि भाई आपकी नवासी को गुंडे उठा लेंगे? बोले पहले फ्लोर पर यह तो तय हो जाए कि वो अपनी मर्जी से गई या वो उठा के ले गए तो बोले तब तक तारीख आने में कितनी बार उसके ऊपर बलात्कार हो चुका होगा बोले वो भी तो तय होना है कि उसकी मर्जी से हुआ कि गुंडों ने जबरदस्ती किया तो सबने कहा वो नवासी है आपकी तो कहने लगे हाईकमांड का अभी आदेश नहीं है ये डेमोक्रेसी मैं पूछता हूं उसकी नवासी कौन है उसे हिंदी में प्रजातंत्र और अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जब इस देश की अस्मिता मान सम्मान पर आज राष्ट्रपति और गवर्नर के बस इतने ही भाव हैं, अरे मुझे बताओ तुम में किसकी बहन बहू बेटी आज सुरक्षित है इस देश में क्या इसी का नाम प्रजातंत्र है क्या इसी के लिए हमने देश की आजादी के लिए युद्ध किए थे और आज हम में से कोई सोचता भी नहीं खाली कथाओं का रस लेते हो उस कथाओं का चरित्र भी क्यों नहीं लेते हो कि जब वो बहुत बड़े सम्मान का प्रतीक है बड़े अरे गवर्नर साहब हैं भाई उनका ये चरित्र है तो फिर राष्ट्र का क्या चरित्र है और वो खुलेआम कर रहे हैं मीडिया वालों के साथ बैठ करके रसमलाई बर्फी खा रहे हैं मीडिया भी चटकारे ले रहे हैं मतलब क्या है आज बहुत बार लगता है कि अतीत के ये सत्संग और ये कथाएं भी हम तक अब पहुंचेंगे कैसे क्योंकि हमें तो अब इंसानियत ही नहीं हुई जहां सारे राष्ट्र को आंदोलित हो जाना चाहिए था वहां सब एक ही भाव से बैठे हैं को निप हो हमें का हानि क्या इसी का नाम प्रजातंत्र है क्या ऐसा ही अतीत में बिचार भगवान कृष्ण की कथा में हम हैं और उन कथाओं का अमृत पान हम निरंतर करते रहे हैं और वो हमारी कथा अब महाभारत काव्य की ओर झुकी है और हमने पिछले रविवार को शांतनु से यह कथा का आरंभ किया लेकिन ऐसा नहीं कि शांतनु से पहले बहुत से हुए राजा हुए हैं इसमें एक महाराज भरत भी हैं उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि कृष्ण के संपूर्ण उनके कृतत्व को जानने के लिए श्रीमद् भागवत हरि वंश पुराण महाभारत और ऐसे नाना पुराणों और उपपुराणों को से संदर्भित हुए बिना हमारी कथा आगे नहीं बढ़ सकती तो इसलिए हम इस कथा को यहाँ पर लाए हैं लेकिन हम भूल गए कि इस कथा के कथाकार की कथा पहले करनी चाहिए थी और वो हैं हमारी वर भगवान वेदव्यास व्यास यहाँ दे रहे उनकी वन मूर्ति उनकी भव्यता है वेदव्यास की इस कथा का आरंभ हम वेदव्यास व्यास की ही कथा से किया करते थे और क्योंकि समय अब मर्यादा में जा चुका है फिर भी आरंभ तो कर ही सकते हैं रहस्य लीला जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा किसका असली नाम रहस्य लीला है जो रास लीलाएं कहलाती है तो उसी का आज हम श्री गणेश करते हैं और फिर ये वो पहले वो कथा करेंगे उसका रहस्य बताएंगे और तब फिर महाभारत की कथाओं में इसी वेद में लौटते हुए चले आएंगे क्योंकि वेद ही संग्राम के योद्धा हैं, ये ऋचाएं ही अस्त्र और शस्त्र है जीवन एक महासमर है महाभारत है जिसे हम सब भारत लड़ते हैं हमारा असली नाम भारत है हमारा जाति संघक नाम भारत है कि वो युद्ध जिसे अनिवार्य रूप से प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक भारत वासी लड़ रहे हैं वही तो युद्ध महाभारत है उसी युद्ध को एक ऐतिहासिक सत्य घटना को देखिए सत्य घटना कह रहा हूं नहीं फिर कहेंगे स्वामी जी महाभारत हुआ नहीं तो बहुत से लोग आप में बाद में पूछते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है अरे हुआ ना होता तो उदाहरण में कह लेता भाई उदाहरण में वही सी चीज को लिया जाता है जिसे सब लोग जानते हैं जैसे उदाहरण में हमने कहा जैसे काली कामरी चढ़े ना दूजोर हम किसी का हमारा दोस्त है एक भक्त है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए है नथा सिंह नाम है उसका नाम भी धर दिया और वो ऐसा काला है कि कंबल भी शर्मा जाए तो अब उसका उदाहरण में है ना तो जब उदाहरण देना होगा तो नथा सिंह का तो नहीं दे सकते तो क्योंकि उसे चार लोग जानते हैं लेकिन काले कंबल को सारे लोग जानते हैं तो वो घटना जिसे सारी दुनिया जानती रही हो उसी को तो उदाहरण में देंगे अब ये तो नहीं कहेंगे जैसे नथा सिंह चढ़े न दूजो रंग तो पूछेंगे है ये नथा सिंह है कौन भाई कंबल को सब जानते हैं तो उसी प्रकार महाभारत युद्ध एक सत्य ऐतिहासिक घटना है उस घटनाक्रम को इतिहास को ऋषि महा हमारे जो भगवान वेदव्यास हैं उन्होंने अपनी काव्य में प्रकट किया रहस्य लीलाओं में उस काव्य का नाम महाभारत है और जब ये महाभारत भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे ऐसा मान करके तो उन्होंने भागवत है ना श्रीमद् भागवत महापुराण का को प्रकट किया और समय के साथ जो हरिवंश पुराण भी हुए बहुत सारे हुए अट्ठारह पुराणों में तो विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित हैं सभी को हैं क्योंकि हम स्मार्थ धर्म हैं अर्थात सनातन धर्म है संपूर्ण स्मृतियों को मानने वाले हैं श्री स्मार्थ हम कोई संप्रदाय न हैं और न हो सकते हैं इसे कभी मत भूलना क्योंकि सांप्रदायिक सोच हमें धर्म की राह में भी बौना बना देती है क्योंकि अपने तक नहीं आने देती इसलिए इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए तो वेद्यास की कथा से हम आरंभ करते हैं वेद्यास अपनी अपनी कल्पनाओं को जगाएं तो कथा में प्रवेश पाएं नदी का तट है पावन सुरम में तट है महर्षि ऋषि का आश्रम है उनकी शिष्य मंडली है बालक ज्ञान पाते हैं पहले ज्ञान और गुरुकुल कुल ही हुआ करते थे बाद में ये मदरसे बने और फिर स्कूल हो गए हाँ, हाँ, और इसका शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता गया शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुल में होता था कि छात्र को उसका स्वरूप सचराचर बिल्कुल सुस्पष्ट करके सब सर्वप्रथम पढ़ाया जाए जिससे वो स्वयं से अनभिज्ञ ना रहे जो अपने को नहीं जानता उसने दुनिया जाने भी तो क्या जाने तो सुबह का समय है हवन आदि के उपरांत लताओं और कुंजों के बीच वृक्षों के झुरमुट में एक लीपे हुए चबूतरे पर ऋषि विराजमान हैं। मंद समीर बह रही है मधुमास की क्षण है बहुत से आगंतुक ऋषि भी मिलने आए हैं उनके दर्शन करने आए हैं उनसे चर्चा आदि करने आए हैं वे भी विराजमान हैं। उग्र श्रवा भी वहीं पर बैठे हुए हैं जो जिन्हें वेदव्यास अपने अंतरात्मा की तरह ब्रह्म ईश्वर की तरह प्यार करते हैं और भी पटु शिष्य कहते हैं सनातन धर्म में गुरु कभी भी शिष्य नहीं मानता उस सब में नारायण ही देखता है ये केवल ज्ञान लेने वाला है जो उसमें अपना गुरु देखता है क्योंकि झुकेगा नहीं विनम्र नहीं होगा तो पिएगा कैसे तो यहाँ एक विनम्रभाव है कस्बे खाना कौल भराना आपने गुलामी के अंतरालों में दूसरों से लिया है हमारे यहाँ शागिर्दवाद जमूरावाद उस्तादवाद ये सब नहीं होता था सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं है ये तो उनकी देखा देखी क्योंकि लंबे अंतराल रहे हैं तो इसलिए अभी बहुत से लोग कहते हैं स्वांगी फलानी किताब में मैंने कहा अच्छा ये बताया किताब वेदाव्यास के ज़माने में छपी थी हाँ, बताते मुझे या कृष्ण के जमाने सौ बरस हुआ है छापेखाने को आए हुए और उसने छापली आपकी मती क्या आप हर बात में ये कि किताब उठा के मेरे सामने कर देते मैं पूछता हूं आपसे कितने समझदार हैं आप लोग और क्या उन छापेखानों से छपी किताबों में उनकी प्रामाणिकता के लिए अतीत के युगों के उन भूत पत्रों को भी सम्मिलित किया उसमें कुतर्क ले आते हैं आप कोई मतलब नहीं होता उस बात का ये वेद भी जो हम तक पहुंचे हैं ये तो जर्मंस की बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने संकलित किए यहां पर आपने किसी को फुर्सत नहीं की शिला लेखों से उतारे उन्होंने जगह जगह जाकर के बटोरे उन्होंने और फिर आजादी के बाद उन्होंने हमें दिए भारत आप कितना स्वाभिमान करना चाहेंगे अभी अपने पर और अधिक कि हर पब्लिकेशन में एक पब्लिशर होता है एक लेखक होता है और उसके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट लिए बहुत से लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं प्रिंटर है सब है और सबका एक इंटरेस्ट है कि किताब थोड़ी चमत्कारी को खूब बिके माल आए, लेखक को लगता है खूब बिके तो मेरा नाम प्रसिद्ध हो आप भूल क्यों जाते हैं इस बात को कि वो भी आप ही की भीड़ में से आए हुए लोग हैं आकाश से नहीं उतरे और उन्होंने आपके सामने कोई प्रमाण नहीं रखे और आप बह गए हम सब कुछ सोचना होगा विचार करना होगा कि क्या जो हम कर रहे हैं वो हमारा हमारे प्रति भी इसका औचित्य है कुछ क्या हम सचमुचित भ्रमित हैं दस बरस पहले की छपी पचास बरस पहले की छपी किताबों में आपको प्रमाण कहां मिल गए आप कैसा शोध करते हैं आप लोग हमें तो मानस भी नहीं मिली थी दो सौ कापियां बटोरी थी हमने गीता ब्रस गोरखपुर में है ना सभी लोग थे और तब उनमें से छांट छांट करके श्री रामचरित्र मानिस बनाई गई थी लेकिन क्योंकि ये ज्यादा गहरा अंतराल नहीं था हर घर में गाई जा रही थी और काफियां लिखी हुई सब जगह थी है ना भोजपत्र भी हमें नहीं मिले थे और क्योंकि तुलसी के जमाने में इसका घर घर प्रचार होता था नाटकों और रामलीलाओं के द्वारा इसलिए उसको हम प्रामाणिक रूप से लगभग प्रमाणिक रूप से पूर्ण तो कह भी नहीं सकते हम इसे संकलित कर पाए और आप लाठी लिए भाग रहे हैं स्वामी जी फलानी जी का <laughs> ये ये लिखा सत्य प्रमाण है ये प्रमाणिक ग्रंथ है प्रत्यक्ष है वेद की रिचाए कह रही हैं आए ऋचा में चलें क्या कह रही हैं ध्यान से सुने इस बात कि तंग घीमित था नाम उप स्वराजम आशी